N-C-E-R-T-C-I-E-T के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चों के लिए कारिक्रम बड़े काम का पानी मा, मा, कहां हो? बहुत प्यास लगी है जल्दी पानी दो जल्दी दो ना ओहो इतनी भी क्या जल्दी है देती हूं देती हूं हम्म ये लो सच पानी पीकर अब चैन मिला जानती हूं जानती हूं खेल कर आए हो प्यास तो लगेगी ही पर मां मुझे तो भूख भी बड़ी जोर से लगी है जल्दी खाना दो ना दो ना मां ओहो ऐसी भी क्या जल्दी है अभी खेल कर आए हो पहले अच्छी तरह से पानी से हाथ मुंह तो धो लो फिर खाना भी दूंगी तुम्हें आज क्या बनाया है खाने में पहले पानी से हाथ मुंह धो के आओ फिर बताती हूं अच्छा मां अभी रोता हूं और सुनो अपने कपड़े भी बदल लेना देखो कितने गंदे हो गए हैं ठीक है, है मां अरे ये क्या मां मां क्या है सोनू मां नल से तो पानी आना बंद हो गया मैंने अभी तो पूरी तरह से हाथ भी नहीं धोए अब क्या करूं मैं पानी के बिना हाथ कैसे धोऊं मैंने थोड़ा पानी भर रखा है चलो मैं देती हूं पानी तुम हाथ धो लो हां ये लो पानी हम्म हां देखो साबुन ठीक से लगाओ आ ऐसे शाबाश मां मा, आंख में सबन चला गया जल्दी पानी दो जल्दी करो चलो चलो पानी से आंख धो आ हां ऐसे अरे अरे ये क्या कर रहे हो सोनू अपने आप पानी क्यों ले रहे हो देखो पानी गिर जाएगा देखो अरे ये तो सारा पानी गिर गया अब देखा ना पानी गिर गया हम नल में भी पानी नहीं आ रहा और जो थोड़ा बहुत था वो भी तुमने गिरा दिया तुम्हारे हाथ तो धुल गए लेकिन अब मैं तुम्हारे गंदे कपड़े कैसे धोऊंगी हां मां अगर तुमने पानी भरा ना होता तो मैं हात मुँ कैसे धोता? देखा ना, पानी कितना जरुरी है, हात मुँ धोने के लिए, कपडे धोने के लिए, और नहाने के लिए भी तो, हाँ हाँ, नहाने के लिए भी, चलो, अब तॉलिये से हात मुँ पोछ लो, हाँ, ऐसे, मा बात. बड़े जोर से भूख लगी है हां हां तुम हाथ मुंह पोंछो कपड़े बदलो मैं अभी खाना परोसती हूं हुँ? पानी पानी पानी बड़े काम का पानी पानी पानी पानी, पानी बड़े काम का पानी पी तो पानी पीते पानी से हम हाथ है धोते पानी से हम रोज नहाते पानी से हम हाथ है धोते पानी से हम रोज नहाते पानी से हम कपड़े धोते पानी से हम कपड़े धोते पानी पानी बड़े काम का पानी पानी पानी पानी, पानी बड़े काम का पानी मां खाना तो बहुत अच्छा बना है दाल भी चावल भी और हम्म आलू की सब्जी भी <laughs> मुझे मालूम है तुम्हे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है मां मां जरा पानी देना पानी तो है नहीं सुनो तुमने हाथ मुंह धोते समय सारा पानी जो गिरा दिया था क्या पानी नहीं है मुझे तो बहुत प्यास लगी है देती हूं देती हूं मैंने पीने का पानी अलग भर कर रखा था अह ये लो हां सच अगर पानी नहीं होता तो मेरा तो प्यास से बुरा हाल हो जाता देखा प्यास लगे तो पानी कितना जरूरी है हां पीने के लिए पानी तो बहुत जरूरी है पीने के लिए तो पानी जरूरी है ही जानते हो खाना बनाने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है खाना बनाने के लिए वो कैसे मां <laughs> ये जो तुम दाल चावल और आलू की सब्जी खा रहे हो ये किसमें पकी है किसमें पकी है पानी में अच्छा दाल में चाओल और आलू की सबजी पानी में पकी है, हाँ, दाल चाओल रोटी, सबजी सभी को पकाने के लिए पानी की जरुरत होती है, पर मां, रोटी रोटी में पानी <laughs> कहा होता है, <laughs> रोटी में तो पानी नहीं होता, लेकिन रोटी जिस आटे से बनती है उसमें तो पानी पड़ता है ना मां ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि रोटी बनाने के लिए भी पानी चाहिए अच्छा अच्छा अब ये बताओ और रोटी लोगे नहीं मां बस बहुत पेट भर गया आज तो बहुत खा लिया पानी पानी पानी बड़े काम का पानी।, पानी पानी पानी पानी बड़े काम का पानी प्यास लगे तो पानी पीते प्यास लगे तो पानी पीते और क्या करते हैं पानी से दाल पकाते अच्छा सब्जी रोटी दाल पकाते सब्जी रोटी दाल पकाते पानी पानी पानी बड़े काम का पानी इतनी देर हो गई लेकिन नल में पानी तो आया ही नहीं मुझे तो पौधों में भी पानी देना है पौधों में पानी पौधों में पानी नहीं देंगे तो क्या होगा मां अगर पौधों में पानी नहीं देंगे तो वे सूख जाएंगे अच्छा अगर पौधों में पानी नहीं देंगे तो वे सूख जाएंगे हां बेटा पानी की तो सभी को जरूरत होती है तुम्हें हमें पौधों को और और ची ची चिड़िया को भी चिड़िया को ही क्यों पानी की जरूरत तो सभी पशु पक्षियों को होती है मां मां नल में पानी आ गया पानी आ गया हा हा पानी आ गया अब तो पौधों को पानी भी मिल जाएगा हा अब तो शाम का खाना भी बन जाएगा और मां मेरे गंदे कपड़े हा, हा हा हा अब तो तुम्हारे गंदे कपड़े भी धुल जाएंगे लेकिन सुनो अब पानी मत गिराना नहीं गिराऊंगा मान नहीं गिराऊंगा पानी पानी पानी बड़े काम का पानी जुम झाते अनों जनने बार जनने शिर्ण से कंजेफरी चिस सु़्ष हो से उंजक्र काताल करने सेंजर होायने कीि अपतु तो not श्वक्र पशॉष़ और आदने फाःःने पीर पॉधे भी सुक्र कंजेफरी स्याहते रूद rozp शुभ पक्षी भी प्यास बुझाते शुभ पक्षी भी प्यास बुझाते पानी पानी पानी बड़े काम का पानी पानी पानी पानी बड़े काम का पानी पानी पानी पानी बड़े काम का पानी बड़े काम का पानी अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी e द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन अनुसंधान एवं विषय संयोजन डॉ स्वर्ण गुप्ता आलेख डॉ विनु भल्ला कलाकार सुचित्रा गुप्ता तथा रसज्ञ संगीतकार राकेश पंडित ध्वनिंकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन